मैं साथ की महिमा को न जानने का असर हूँ अभी तक अर्जुन दर्शन के पहले अर्जुन भगवान की महिमा को नहीं जान पाता जो भगवान की महिमा को जानता है जो भक्ता है, है तो वो नहीं जानता जो कैसे है अपराधी तो अपराध जब अधिक रहते हैं साथ अधिक रहते हैं तो मोहम्मत लगने ठीक है क्यूँकि मैं आपकी महिला से न जानने का खतरा दी हूँ अतः इसलिए एक और कर एक्चुअली आपको तस्वीर दिया है तस्वीर समझो नहीं तो देखो अगर आप देखते हैं तो समक्षम तस्वीर नहीं है आम आदमी ने तो इसमें तथा किसी नश्वर तथा किसी नश्वर प्रसधन यह किस्म हे कृष्ण हे यादव हे सखा तखा हे सखा तखानता महिम तव इद इद्रदा प्रणयन अन्य अन्वेह तव इदम महिम अजान तव तव द महिमान अजानता मैं मैं सखाई मखाई मचेन वाला अणेन वी हे कृष्ण हे यादव हे इति तो महिमानं मया सखा महिमाजान मै कख मा प्रणय अपि हे कृष्ण हे यादव हे तथा यदुभ आपकी इस महिला ना जानते हुए मैं आपकी इस महिला को न जानते हुए मैंने अभी नहीं जानता था ना कि भगवान ही है, है। वरुण प्रजापति काफी काम में सब भगवान ही है, है। अनंत वाले हैं अनंत पर वाले हैं, आदि जो है जिसके लिए परम निधान है मैं आपको तो अभी तक नहीं जानता था तो वही बता रहा है कि... और महिमान अजानता आपकी इस महिमा को न जानते हुए मैंने मैंने कथा इसी मथा ऐसा मानता अभी तक क्या मानता है अर्जुन को अर्जुन अभी तक भगवान को सफा मानता है कथा ऐसा मानकर मित्र ऐसा मान कर प्रणेर प्रेम से व प्रमात् प्रमादी तो? प्रेम से अथवा प्रमाद से णय व प्रमादा प्रतीकणय का प्रेम प्रेम से प्रमाद से से भी हे कृष्णा हे यादव हे सखा इस प्रकार यद जो प्रतिगंधता से अपमान पूर्वक उत्तम कहा है इस प्रकार जो अपमान पूर्वक कहा है जब मित्रता अधिक होती है तो मैं मैत्री भाव में यह ध्यान नहीं रहता है न जिसके प्रति क्या श्रेष्ठ भाव है ये हमारे पिता हैं, हमारे म्यूजियम हैं, तो वहाँ क्या होता है जिसको समझते हैं ना तो वहाँ पर अपमान नहीं पर करना चाहता है। और जो मित्रता है वहाँ तो कभी ये उसको बोलेगा गंग में उसको कुछ गंगेगा है न कभी भी करेंगे कभी गंग भी करेंगे तो कुछ नहीं अपमान भी होता है ठीक है अब देखेंगे का दिल, है, मतलब पहले कहता रहा है ना हे कृष्ण हे यादव हे तथा ऐसा जो अपमान गुरुक है उन्होंने ना हे कृष्ण इधर बैठो हे कृष्ण ऐसा करो अच्छा अब लग रहा है कि जो मैंने उनको मित्रता से जो व्यवहार कर रहा था वो तो एक तरह से अपमान ही हुआ उनका है नो सब दुनिया की सबसे बड़ी वस्तु है उसके अच्छा तो लिए तो तो विदम्बाना तो जानता आप इस महिला ऐसी न जानते हुए नया निर्णय प्रेम से अथवादापति मैने प्रेम से अथवाद से भी आप किस महिमा को तो न जानते हुए मैंने तथा ऐसा मानकर कथा ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाण से भी हे कृष्णा हे यादव हे कथा इस प्रकार जो अपमान पूर्वक कहा है कैसे कहा अपमान सुनवक कहा है? है। लगता है की मैं जो व्यवहार करता रहा हूँ वो अपमानित उनका बाद के बाद में, में उसके लिए क्षमा मांगेगा है ना हाँ अब क्षमा में मेदा है, है।, ये नहीं है। में आएगा दे। अब देखना सखा सखा का समान गया मतलब समान आलू वाले ऐसा मानकर समान आलू वाला ऐसा मानकर समान आलू वाला ऐसा मानकर या समान आलू वाला ऐसा जानकर ऐसा जानकर बिपरी बुद्धि से भगवान को समान आलू वाला मानना अपना है ना देखिए समान आलू वाला मानना क्या है समान वाला मानकर बिक्री के कारण प्रसबंध कर दबाकर बोलते ना ऐसा करना है वहाँ चलना है तो अब भूई करके यहाँ पर प्रसब करम को क्या करूँ मैं मतलब तिरस्कार करूगा क्या है, होना चाहिए नहीं है है है, बात? ठीक इसमें अनुसार गना दिया है कत ही चाहिए हाँ इसके अनुसार हो गया लिख सकते हैं उसको तिरस्कार करके हट करूँगा खट करके तिरस्कार गिरफ्तार करके या कर करके यह है भी बिपरी सुधि के कारण काम कहा आपका पदक क्या के दिया हुआ है हे सखे तो आप सुन रहे हैं सफेदी ठीक है परत छेद नहीं कर इस तरह का नहीं बनेगा क्योंकि भाषुकार क्या करते हैं श्लोक के शत्रो को उदृत करते हैं श्लोक का शब्द तो सफेद है और यदि तरह छेद करेंगे तो सखा इसकी होगा है ना तो छेद करके लिखना नहीं चाहिए ये भाष्यकार श्लोक के शत्रुओं को लिखा अच्छा वह तो लिखते हैं सफेद में है ना ये आठ श्लोक है क्योंकि समुद्री में सफेद बनता है और यहाँ हे सखा इसी है न तो यहाँ तथा जो समुद्र में आनंद हुआ अब हे में देखेंगे मूठ अज्ञानी अज्ञानी के द्वारा न जानते हुए मूड मूट अज्ञानी के द्वारा न जानते हुए कि मजानता किसको न जानते हुए महिमान कि अच्छा की आप किस महिमा को ना जानते हुए किसके ईश्वर से विस्तृत ईश्वर के विस्तृत महिमा को ना जानते हुए विश्वरूप किसका ईश्वर का इसलिए यहाँ पर महिमा क्या विश्व की महिमा महिला क्या विस्तरुप महिमा है आपकी विस्तृत महिमा को न जानते हुए मैं में मोल अविवेखी आपकी विश्व रूप महिमा को मैडम विश्व है और विश्व रूप वाले भगवान है तो। अब ध्यान देना महिमन शब्द ये महिमा महिमान महिमाना ऐसा महिमन महिमन शब्द है इधम क्या है तो विशेषण जैसे स्वभाव होता है जब समान विम्न समान होते हैं और तो वचन तो समान है द्वितीय एक वन का मेहमान रूप है द्वितीय एक वन का रूप है लेकिन लिंग समान नहीं है महमान लिंग में बना है एकदम में बना है तब फिर आप ध्यान देना की सामाना भिकरण वहाँ होता है जहाँ पर क्या होता है समान व्यक्ति और समान लिंग होता है समान विभक्ति और समान समान विभक्ति न हो अथवा समान लिंग न हो तो वहाँ सामाना भिकरण नहीं होता है वही घाट बताते हैं तो इधम मेहमान का इस प्रकार वह अधिकरण के द्वारा सम्बन्ध है कैसे संबंध है वह अधिकरण के द्वारा सम्बन्ध है सामान्यधिकरण के द्वारा सम्बन्ध वहाँ होता है जहाँ समान व्यक्ति हो और समान लिंग हो जहाँ पर समान व्यक्ति ना हो अथवा समान लिंग न हो वहाँ पर सामानाधिकरण के द्वारा सम्बन्ध नहीं होता है बल्कि वह के द्वारा सम्बन्ध होता है किसका इधम का और का किसका सम्बन्ध करना है महिमान पद और का द्वारा संबंध है इस प्रकार इधम पद और महिमानव पद का वैधरण से द्वारा सम्बन्ध है अब यहाँ पर ध्यान देंगे अभी बताऊंगा की यदि तदि संभावना प्रयोग की आभा के कारण यदि सौ इम इतनी पाठ यदि यह पाठ है तो सामानाधिकरण ही है क्या है सामानाधिकरण ही है अथवा इसका कह सकते है सामानाधिकरण संबंध है या सामानाधिकरण इसके द्वारा सम्बन्ध है इसका इमम का और मंगानम का जब इम इम इमे इम द्वितीय किसान मजाब इमि सौ इम ऐसा पाठ है तो सामानाधिकरण ही सम्बंध है या सामान्य रितरण के द्वारा सम्बन्ध है हाँ एक हैं अब ध्यान देंगे और सामान्य रिटर्न मतलब ये है कि सामान व्यक्ति वाले और सामान लिंग वाले पदों का ले एक आधार वोट तथ्य इस तरह आएंगे सामान व्यक्ति वाले और सामान लिंग वाले पदों का एक आध बोट तथ्य या समान जब समान व्यक्ति वाले और समान लिंग वाले पद एक अर्थ की जरूरत हो तो क्या होता है सामाना रिटर्न जब तो मानव है, है। ना तो यहाँ पर महिमा क्या है विश्व रूपक क्या कहेंगे विश्व रूपक ऐसा समझेंगे विश्व रूपक नामक महिमा को क्योंकि सब रूपक रूपत्व विश्व रूपकों में मुंसली होगा ना विश्व रूपक आपकी विश्व रूपत्व नामक महिमा को ना जानते हुए और जब तब इनो में ऐसा पाठ है ना तो फिर कहेंगे विश्व रूपा ये सुनिंग है ना कि विश्व रूप नामक महिमा को ना जानती हुई जब इदम लेना है ना बजट गण में तो इधम से क्या लेना है विश्व नामक महिमा विश्व महिमा क्या है विश्व तो रूपतम होते हैं और जब इनम पाठ है तब विश्व रूपा विश्व रूप नामक महिमा विश्वरूप नामक महीना तो मैं मया प्रमादार्थ मैंने प्रमाद का मतलब है की होने दिखा प्रमाद इसमें क्या होता है कि विक्षित रहता है स्नेह के कारण अथवा का प्रेम से होने वाले विश्वास को प्रणय कहते हैं क्या कहें वस्तु विश्व ही है ना हाँ स्नेह के कारण होने वाले विश्वास को क्या कहते हैं बहुत विश्वास कहते हमारे अपने जो अपने कुछ भी बुरा गलत है सकते हैं दूसरा हुआ अपने कारण पे उस कारण पे भी जो हमने कहा है जो मैंने कहा है जो मैंने कह सकता है ठीक है थीज़ी? ये जो का इस तरीके से कहना है ये महिमा को न जानने हाँ के कारण है। हाँ मतलब महिमा को न जानने के कारण पहले जैसा व्यवहार करता रहा है उसी को कह रहा है न जान भी अपराध है और न जानने के कारण जो है ना ऐसे ऐसे बच्चन अपमान पूर्वक बड़े आदमी को समान व्यवहार करना यही सब अपराधी है सब तो कुछ अपराधी हो गया एको अति प्रश्त महमे सौभाषाथ अच्छा अति असस्कृत अस्थितहारसन भोजनसु एक अथवा अतिवा अति स समक्ष अथवा सत्य सत्य सत्य अपने अपने क्या क्या अति समय तत्मे तापमी अथम चहासन भोजन अथवा एक अथवा बता रहा अथवा समक्षम अथवा समी असम अस्टे असस्कृत अस्या अस्ुत अस््युक अहम अस्तित्व अहम तस्म स्वाम क्षमे अपमेयम स्वाम क्षम देखिएसन बोलने तू और जो और मैंने जो परिहास के लिए अवसार्थम का क्या उपहास के लिए संस के लिए हसी मजाक के लिए और जो मैंने प्रयास के लिए प्रयास के लिए बाद में होगा असप्रकार किया है नकार बिहार कैया का टिका है चलना फिलना घूमना कलिया कर टिका है सोना आकंण बैठना और भोजन कर भोजन करना बस चलने घूमने सोने बैठने और भोजन करने है खाने पीने खाने पीने में अकेले अकेले अथवा एक आपके सामने भी समक्षम सामने।, सामने, सामने भी के सामने भी सामने सामने भी के सामने भी समक्ष तीन या तत् कथा है कैसे घात में देखूंगे नहीं नहीं यदि का हमने वही पहले अन्वे कर दिया है यदि यज्ञ यद को बाद में लाना हो तो यज सब असत्य दूंगी ऐसा करना पड़ेगा या तथ कथा किया है घाटी में सत्य कथा है कैसे घास में देखेगा सब असत्य का अपमान किया है वैसा मान किया है हमने क्या के बाद यज्ञ का बताया है जब इससे चाहे तो जब तक असख्यता अभी ऐसा लिख कर सकते जब तक असख्यता अभी यहाँ बाद में भी जब कम लेकर सकते पहले भी कर सकते लगाइए और मैंने जो और मैंने जो, मैं जो, मैं जो परिहास के लिए बिहार और मैंने जो परिहास के लिए बिहार के, के समय मतलब चलने के चलते फिरते समय चलने फिरने में सोने में बैठने में और गुजरने में अकेले अथवा सामने अकेले अथवा सामने भी सामने भी असत्यकार वैसा असत्यकार किया है वैसा क्या किया है सत्य कथा मतलब वैसा तिरस्कार किया है या वैसा अपमान किया है वैसा क्या किया है अपमान किया है असत्यता की कि अपमान किया है मतलब ये असत्य जो असिता से अपमानित हुए होने मतलब है अकेले अथवा अपने समाज ऐसी अपमानित हुए हो क्या हुए हो अपमानित हुए हो अब लगाइए समय उसके लिए अपने अप्रमेय आपसे क्षमा चाहता हूँ अहम हे अच्छी मैं सत्य उसके लिए अपनेयम स्वाम क्षमा अप्रमय आपसे प्रमेय हो न भगवाना तीस भगवान ऐसी अब जो है ना उसको होशाया समय तो बर्बाद कर दिया जीवन का पता ही नहीं अब उल्ता है जो हमको अव आसारखंड अव आसारखंड का जो पर असत्य का मतलब अपमानित हुए हैं, प्रयास के लिए अपमानित हुए हो अर्थ अपमानित हुए होते हो तो तो तो दियार। तो थुए, थुए। क्या मतलब कल अपमानित होते हो बिहार के लिए बिहार बिहारा बिहारण का क्या है बिहार करना घूमना फिरना चलना फिरना और बिहार क्या यह पाठ व्यायामो का व्यायाम है चलने फिरने से असानियत मजबूत रहती व्यक्ति की और भोजनम करना मतलब खाना किसी एसे, एसे, एसे, क्या लेना बिहार सैयान सभी क्रियाओं के करते समय चलते समय सोते समय बैठते समय और खाते समय एका कर मतलब परोक्ष में एका का क्या परोक्ष में एका में मतलब एक सामने न हो एक आका परोक्ष में असत्यता अति असत्यता है परील मतलब अपमानित हुए हो अथवा अल है तब समझम या सब शब्द क्रिया विशेषण के लिए है तभी मैंने बोला सब असत्य जाति है सट करते वह ऐसे अपमानित हुए थे सब शब्द के लिए है अथवा अप्रत्यक्ष अपमानित हुए समझते हैं समस्या का क्या है प्रत्यक्ष एक करते सरोक्ष का क्या है हैं में अपमानित हुए है सब सर्व अपराध या तो सभी अपराध कर अपराध समूह उन सभी अपराध के लिए समा चाहता हूँ समान कार्य करवा क्षमा करवा अपराधों को क्षमा करवा आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए क्षमा करवाता हूँ आपसे अप्रमेयन कर प्रमाणी प्रमाणी है ना प्रमाण पेपर प्रमाण से अतीत भगवान है प्रमाण पेपर भगवान आप है उनसे मैं क्षमा करवा रहा हूँ अपने अपराधों को क्षमा कीजिए आप बढ़िया है ये है न बहुत तो बढ़िया है, है यार दोनों बहुत दो अच्छा दो है अगली दो खबर नहीं आया रस्ती बीतते समय पाद स्थान में वो उसको बैठता है ना नहीं। नहीं। तो बैठता है रस्सी के पाद स्थान में भी बैठता निकलेगा भगवान को खुद करने के बैठे यम क्योंकि आखिर पिता अच्छा चराचर से गुर गृह पिता पिता पिता अच्छा चराचर से अस्त विज्ञा का गुरु गरिया तो चराचर लोक के पिता आप चराचर लोक के पिता हैं, है ना चराचर कर अर्थ स्थावर जंगम लोक का प्राणी आप स्थावर जंगम प्राणी पिता गिता है।, है ना आप चराचर लोक के कौन पिता हैं? पिता का अर्थ है, है? उत्पन्न करने वाले हैं आप चराचर लोक को तो उत्पन्न करने वाले हैं अच्छा तो हम तो से अत्यचरको पिता हो गया तो हम से पिता की क्या पूज्य और पूज्य है गरी यान गुरु गुरु गलियान का होता है कि अत्यंत गुरु तो गुरु गलियान का ऐसा निकल रहे कि गुरु क्या है गुरु है और गलियान का अर्थ है श्रेष्ठ गुरु है आप गुरु है और श्रेष्ठ गुरु है तो दोनों समझो का ऐसा नहीं किया जा सकता है की परम गुरु है आगे देखेंगे लिखेंगे नम अस्थि अभ्यथिक अभी लोकत्र लोकत्र लगाइए अप्रतिम प्रभाव कर है कि अजीत प्रभाव वाले अतुलनीय प्रभाव वाले जिनके प्रभाव की कोई तुलना न हो अतुलेत्र तीनों में भी लोकत्रीनो लोको में भी अन्य न अच्छी आपके समान अन्य कोई नहीं आपके समान अन्य नहीं है या आपके समान दूसरा नहीं आपके समान दूसरा भगवान समान का समानूसरा है कि की आपके समान दूसरा नहीं है हो गया अब व्यवका कि अधिक कैसे हो सकता है जब भगवान का समान ही कोई नहीं है तो अधिक कोई हो सकता है तो अधिक कैसे हो सकता है मतलब किसी भी प्रकार कोई अधिक नहीं हो सकता है ना अधिक कैसे हो सकता है किसी भी प्रकार कोई भगवान ऐसी अधिक नहीं हो सकता है अधिक हम श्रेष्ठ है पिता अति पिता का अर्थ क्या जनता मतलब उत्पन्न करने वाले हैं लोकस्थ का प्राणी जात चराचर आप इस स्थावर जंगम रूप होंगे प्राणी तो उत्पन्न करने वाले हैं न केवलम अच्छा यहाँ पर क्या लोकस्थ का प्राणी जात किया है, तो है नाचर से क्या लिया स्थावर जंगम तो स्थावर जंगम रूप लोक या स्थावर जंगम रूप प्राणी जंगम ही है ध्यान रखना पर्वत आदि जीवनिया है नहाँ जहाँ नाम रूप का विभाग है वहाँ वहाँ हर जगह जो है जू का अनुप्रिय अनु जीवे ना अनुपूप ऐसी नाम रोपन किया करवाणी जैसे की आपका जनगम प्राणी है वैसे है जनगम प्राणी ये वैसे ही सागर भी क्या है उसमें भी चेतन है प्राणी समय से उत्पन्न करने वाले हों न केवल मतलब ऐसा करना न केवल हम पिता केवल पिता ही नहीं अच्छा लिखा लगे न केवलम कम अस्त पिता की तम अस्त जगता केवल पिता न आप इस जगह केवल पिता नहीं आप इस जगह ऐसी केवल पिता और क्या है पूजा के योग्य हैं कैसे है पूजा के योग्य हैं क्यों तो? क्योंकि गुरु गलिया गलियान कर गुरु कर क्यूँकी गुरु कर गुरु है कैसे गुरु है दूसर गुरु है मतलब अत्यंत श्रेष्ठ गुरु अथवा है के तो भी गुरु दूसर गुरु है है मतलब अत्यंत श्रेष्ठ गुरु अर्थात गुरुओं के भी गुरु है तो इकाई तो नहीं है साथ में परम गुरु पूर्व गुरु में जो विचुत्र है ना इस में होने वाले गुरियतो भी गुरु मतलब क्यूँकी वो पाल का परीक्षा में कम गोरा आप किस कारण से ऐसी गुड़कर है इस तरह कहते हैं न नमा अन्य आपकी स्पष्ट कि आपके समान अन्य कोई नहीं है आपके समान अन्य कोई न ही ईश्वर दो एवं संभवी यदि दो ईश्वर हो तो एक ईश्वर के समान दूसरा ईश्वर हो जाएगा तो राष्ट्रकार कहते हैं क्योंकि क्यों अच्छा आपके समान अन्य कोई आपके दूसरा नहीं है अन्य दूसरा दो ईश्वर संभव नहीं है दो ईश्वर नहीं तो एक मिले लेना में ले लेना हाँ तो अलग अलग भी कर सकते क्यूँकी दो ईश्वर संभव नहीं है आपके समान कोई नहीं है क्योंकि दो ईश्वर संभव नहीं है अब तो तो तो तो तो तो तो दो ईश्वर तो क्यों तो हम तो बोलेंगे तो बताते हैं क्योंकि अनेक ईश्वर पर अनेक का ईश्वर होने पर क्योंकि अनेक ईश्वर होने पर व्यवहार सिद्धि नहीं होगी या व्यवहार नहीं चल सकता है एक ईश्वर सब तो कुछ तो करता है दोनों व्यवहार नहीं चल सकता है घगड़ा हो जाएगा और शास्त्र में जो है ना ऐसा बताया नहीं दो ईर एक समर्थन एक बताया गया है सब ऐसा ठीक एवं संभव कावर वाक्य अलंकार में है आपके समान ही दूसरा संभव नहीं है आपके समान ही अन्य अन्य का दूसरा आपके समान ही अन्य सम्भव नहीं है कुछ अन्य अधिक कैसे हो सकता है अन्य अधिक कैसे हो सकता है तो समान ही कोई नहीं तो अधिक कैसे हो सकता है मतलब अधिक हो ही नहीं सकता है लोकत्री विकल सभी लोगों में लोकत्री करते सर्वसीम जो सभी लोगों में अप्रतिम प्रभाव करते प्रभाव वाले। या या जाती, जाती है उसे क्या कहते तो हैं कृष्णा तुलना या समानता जिसके द्वारा तुलना की जाती है उसे कहते हैं निकले या ये कृष्णा का तुलना या समानता जिसकी तुलना नहीं होती है तो आपकी प्रभाव की वो आप कहते हैं अप्रतिम प्रभाव है जिसके प्रभाव की तुलना नहीं हो सकती है वैसे वह आप कहते हैं अप्रतिम प्रभाव प्रभाव वाले है अप्रतिम प्रभाव अप्रतिम प्रभाव का ऐसा निरत्य प्रभाव मतलब तो क्या है निरत्य प्रभाव वाले सर्वाधिक प्रभाव वाले या का एवं क्योंकि ऐसा है तो आगे देखो आप कैसे है कि आपके समान कोई नहीं है अधिक भी कोई तो नहीं है आप कैसे है अधिकीय प्रभाव वाले हैं अतुलनीय प्रभाव वाले हैं अब देखिए है, तस्मात प्रणिधाय गुजस्टम तस् प्रणीहाय तस्ण प्रणी का प्रणिधाया तस्मात प्रणम में प्रणिधाय इसलिए मैं क्योंकि आप ऐसे ऐसे है ना इसलिए मैं कायम प्रणिधाय कर शरीर को झुकाकर या सिर को झुकाकर कर है मैं इसलिए मैं शरीर को झुकाकर कर प्रणाम करते हैं हम भी शरीर झुकाते हैं ना इसलिए मैं शरीर को सपनाता हूँ इसलिए मैं कायम प्रणघाय शरीर को झुका कर शरीर को झुका कर प्रणम कर प्रणाम करके शरीर को झुका करके, करके। स्थिति करने योग्य और ईसम होता है तो कि करने वाला की स्थिति करने योग्य प्रसाद करके आपको तो प्रसन्न करता हूँ प्रसन्न करता हूँ स्थिति करने योग्य स्वाम ईश्वान आप ईश्वर को मैं प्रसन्न तो कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं प्रसन्न कर रहा हूँ लग जाएगा प्रश्मा अहम इसलिए मैं जुए, जुए, को शरीर को झुकाकर इसलिए मैं शरीर को झुका झुकाकर इसलिए आपको स्थिति करने योग्य योग आप ईश्वर को प्रसन्न कर रहा हूँ कैसे प्रणाम करते हैं तो और बताते हैं पिता इन सूत्रस्थ पिता तथा तथा इ सच्ची हूँ देव शोभूत्र जिस प्रकार पिता या अपराध तो जो तो को जोड़ तो ना जिस प्रकार पिता पुत्र के अपराधों को सहन करता है पिता पुत्र के अपराधों को बहुत सहन करता है मैं तो फिर तो बचपन भी मर डाले की सहन करे ना बहुत सहन करता है पुत्र कभी ऐसे छूट देगा कभी कुछ कर देगा है ना बलबू से प्यार कर देगा कितना परेशान करता है है, बहुत जिस प्रकार पिता पुत्र के अपराधों को सहन करता है है ना? नरियती अपराधम शुभ मरियती जैसे पिता पुत्र के अपराधों को सहन करता है तथा युवक जैसे सहन करता, करता है कोई अपनी अपराधों को सहन करता है कोई सी अपनी प्रिया के अपराधों को सहन करता है इसी प्रकार जोड़ देना देव उसी प्रकार है देव छोड़ू मरिय आपको मेरा अपराध सहन करना चाहिए उसी प्रकार आपको मेरा अपराध करना चाहिए या आपको मेरा अपराध सहन करना उचित है आप ये सहन करते रहे क्षमा तो करता है दूसरी तो सी है भगवान सबके पिता है इस भाव से आप क्षमा करते हैं और सखा भी सखा के अपराधों को क्षमा कर देता है और प्रिया भी अपराधों को फिर क्षमा कर देता है सबकी प्रभावी है सखा भी है पिता भी है ऐसा देव सोगो मेरे हे देव बिल्कुल शरीर को, हमारे को करना विए विए है, को उचित में करके से अत्यंत है, नीचा करके शरीर को लेकर प्रसादय कर प्रसादम का प्रसन्न कर रहा हूँ मैं आपको मतलब कर शासन करने वाले ईशम कर प्रार्थना करने, करने योग्य आप पुनः पुत्र पिता यथा क्षमते की जैसे पुत्र के अपराध को पिता क्षमा करता है ना यथा जैसे पुत्र के अपराध को पिता क्षमा करता है जैसे पुत्र के सर्व अपराधम सर्वो में न जैसे पुत्र के सभी अपराध को पिता क्षमा करता है एवं अर्या की हे देव सो कर प्रसरित प्रसरित करके इसी प्रकार है देव मेरे अपराधों को मेरे अपराधों को क्षमा करना हम अब तो है या सही क्षमते मेरे अपराधों को क्षमा करना उचित है जो आपको मेरे अपराधों को क्षमा करना उसी भी हैदृशपूर्वि अदृश्यपूर्व अस्मि थितन, थितन, में में दर्शय, में दर्शय, था अदृश्य पूर्व विवासिता अश्वि अभी जिस विश्व रूप का दर्शन किया है वह उस विश्वरूप को में नहीं देखा था जिसको पूर्ण में देखा गया उसने दृष्ट पूर्णम न देखा जा रहा है क्या कहेंगे अदृष्ट भूगम अदृष्ट भूगम जिसका रिस्टोश्मी की पूर्व में ना देखे गए रूप को देखकर कर हो रहा है कैसे हो रहे हैं प्रसन्न हो रहा है भाई को बहुत ही अद्भुत वस्तु मिल जाए जिसको कभी न देखा हो अदृश्य भूगम जिसका रिश्तोश्मी की कूर्व में न देखे गए रूप को देख कर हो रहा हूँ क्या भयन में मना प्रगलितम और भय मेरा मन व्यापुर हो रहा है भाई से मेरा मन देखो यहाँ तो प्रसन्नता भी हो रही है व्याकुलता भी हो रही है दोनों है ना अदृष्ट अदृष्ट में देख लिया प्रसन्न हुआ भाई सोटा कभी नहीं देखा था मिल गया अच्छा हुआ और बीच में उग्रूप भी भगवान का है ना <laughs> सबको श्रंग कर रहे हैं सबको जो है था ठाकर देख रहे हैं उससे क्या है खुश होता था प्रसन्नता दोनों कभी कभी एक साथ हो जाते हैं प्रसन्नता हो जाती है होता है, हो है कभी मित्र सामने मिल जाए शत्रु भी सामने मिल जाए मित्र सामने मिला प्रशंसा और भगवान में सब कुछ, ने थे तो सब कुछ है, तो भी अगर आयोजन क्या भयन क्या व्यक्षितम मे का संभव और भय से मेरा मन व्यथित हो रहा है या व्यापी हो रहा है तब एवं मैं दर्शे देव रूपम हे देव मैं कद रूपम दर्श है मुझे उसी रूप का दर्शन कराइए कौन रूप पहले था जिस रूप के पहले ये है न्यो मैं करते मुझे तब ये रूपम एवं दर्श है उस रूप का ही दर्शन कराइये देवेश जलन निवास प्रतिगा हे देवेश देवताओं की ईश्वर हे जलन निवास जगत जिसमें निवास करें उसे जगत निवास के निवास भगवान भगवान हे देवेश निवास आप प्रसन्न हो जाइए देवेश जगन निवास हे देवेश निवास यही सदैव अपने ये ये नम को स्ट्रेलिया पूर्वम का न्याप्ती तभी विष्ट पूर्वम इदम विश्व रूपम को मेरा अदृश्य पूर्व का ना कराची कभी नष्ट पूर्वम पूर्ण में कभी भी नहीं देखा गया कभी भी पूर्व में नहीं देखा गया कौन यह विश्व क्या आपका नहीं देखा गया नया हुआ मेरे द्वारा अथवा अन्य के द्वारा मेरे द्वारा अथवा अन्य के द्वारा पूर्व में यह विश्वरूप कभी भी, भी नहीं देखा गया ठीक है कद तद का विश्व को अदृश्य पूर्वम विस्वरूप हम पूर्व में ना देखेगा विश्व रूप को देख विश्व रूप को मैं देख मतलब प्रसन्न हूँ और क्या भयन मन में मना है अच्छा इस कारण में सिंह को देख लेना सीने में बंद तो देखकर अभी प्रसन्न हो जाएगा जो कोई सिंह नहीं लेता है ना तो प्रसन्न भी हो जाता है देखता और ये मालूम हो जाए बाहर आ जाएगा तो जो सब सही देखते अतः इस कारण में जो मेरा उसी को दिखाई जो मेरा सखा रूप है प्यारा रूप है उसी को दिखाई नींद जो मेरा सखा रूप है वो सीख देगा जगत निवास यहाँ जगता निवासा जगत के निवासा का निवास स्थान है जनता निवासा जगन निवासा तक थे जगन पूर्ण रूप के दर्शन कराइए इसका आगे इसका वर्णा श्री कृष्ण कभी विभुत रहते थे कभी तो तुम चतुर्भुज रहते थे महाभारत तो युद्ध ने उनकी इच्छा की द्वारिका में जाकर तो चतुर्भुज रहे वृंदावन में गोकुल में कैसे रहे विभुत रहे महाभारत युद्ध ने इच्छा अनुसार है विभुत जैसा कहते थे वैसा भी को मतलब रूप दर्शन कराने के है वो तो लिए वो चतुर्भुज से दृष्ट अहम् तथा क्रीट ग्रस्तम्छा स्वाम दृष्टुम अहम् तथा स्वाम अहम मै अहम क्रीट तक हस्त अहम स्वाम यो ऐसा कर लेना मैं आपको उसी प्रकार मैं आपको उसी प्रकार स्वाम तथा दस्तु स्वाम तथाधारी गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए दस्तुनिछांगी देखना चाहता हूँ मैं आपको उसी प्रकार पीठ प्रकारधारी गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए विष्णु इच्छा में देखना चाहता हूँ देखिये सहस्त्र विश्वमूर् शास्त्र बहुत शास्त्र भुजा है ना भगवान में उपलक्षण है अनंत का मूर्त है शास्त्र बाहू हे विष्णु मुक्ति प्रेम चतुर्भुजेंद्रूपेण एव भव उसी चतुर्भुज रूप से ही युक्त हो जाए प्रेम चतुर्भुजेंद्रूपेण एव भूप से ही हो जाए से युक्त है, तथा एवं कर पहले ही पहले की करे यथा क्योंकि ऐसा है यथा कर उस कारण क्योंकि ऐसा उस कारण उस रूप से ही कौन बद्रुख से वर्तमान में है चतुर्भुज धारी वर्तमान नहीं उस कारण के रूपेण कर रूप से चतुर्भुज धारी बसद्रो पुत्र के रूप से चतुर्भुज धारी बसद्रो पुत्र के रूप से अब देखना सात ला संबोधन है सम्बोधी है वर्तमान के विश्व रूपेण की वर्तमान कालिक विश्व रूप से क्या हैं क्योंकि ऐसा है इस ऐसा है उस कारण से वर्तमान कालिक विश्व रूप से चतुर्भुजधारी वस्द हो जाओ ऐसा कर लेना है वर्तमान कालिक विश्व रूप से चतुर्भुजारी वस्त रूप से हो जाए ाली विश्व रूप से हो से वर्तमान काली विश्वमूर्त विश्व मुहूर्त और संघ ऐसा लगाना की विश्व रूप विश्व मुहूर्त संबोधन है तो हुआ हुआ, तो ना तो यह विश्व मुहूर्त और संघ रूप को छोड़कर विश्व रूप को छोड़कर तेन बस दोन तेन रूपेण करूपेण इसका तात्पर्य बता रहे हैं वास्तुकार विश्व सिंह ऐसी तेन ओर उपर्ण कर वस्ग्रो के विश्व रूप को छोड़कर उसी वस्ग्रो के पुष्प हो जाएंगे ओम पूर्ण मदम पूर्ण पूर्ण